करंक आदि पंच सेनापति में भी संभावना नहीं की जा सकती है और पहले इसके कभी जो सुना भी नहीं गया था और जिसकी चित में कभी शंका भी नहीं की गई थी, वही यह कष्ट इस समय में आ पड़ा है कुरंड और दुर्मद ये दोनों बहुत ही सत्वशाली भाई थे इस मायाविनी दुष्ट दासी का कितना अधिक बड़ा प्रभाव है अब रणांगन में यहाँ से आगे करंक प्रभृति पांच सेनाधिनायकों को और अक्षोहिनी सेना को रवाना कर दो वे शुरू बहुत ही युद्ध में दुर्मद है और संग्रामों में अपने शरीर का त्याग करने वाले हैं ये लोग पूर्ण रूप से ही उस दुर्विदग्ध विलासिनी को अवश्य जीत लेंगे इस भंड के वचन को सुनकर अत्यंत शीघ्रता से युक्त होकर कुटिलाक्ष ने करंक आदि सेनापतियों को वहाँ पर बुला लिया था कुटिलाक्ष के द्वारा देशित उन्होंने अपने स्वामी को प्रणाम किया था और फिर वे इतने अधिक क्रोधांत हो गए थे मानो अग्नि में ही से समुत्पन्न हुए हों। हु। वे सब फिर उस पुर से युद्ध के लिए निकलकर चले गए थे उनके पर्याण का निशान रणित अत्यंत ही दुस्सह था दिग्जों ने भी जब उसको सुना था वे भी शीर्ण कानों वाले होते हुए घूर्णित हो गए थे सौ अक्षोह सेनाओं के झंडो की मालाएं फहरा रही थी और उस सेना में बड़े ऊँचे अश्व थे तथा मधमत हाथी भी उसमें थे वह सेना ऐसी थी कि उसमें हिम हिनाने वाले अश्वो की धूम थी तथा उसमें चीखते हुए भट्ट का समुदाय भी था एवं बड़े बड़े विशाल का हाथी थे और गर्जना करते हुए रथों का समुदाय था ऐसी वह सेना वहाँ से रवाना हुई थी रथों के पहियों से खुदी हुई पृथ्वी की रेणु से जिसकी कांति ढक गई थी ऐसा सूर्य उस समय में ऐसा ही दिखलाई दे रहा था मानो तुहना सुर ऐसी ढक गया हो अर्थात कोहरे में छिप गया हो यह पूर्ण विश्व का मंडल ही धूलि से परिपूर्ण हो गया था उस सेना के निर्गमन की कठोर ध्वनि से चारों ओर घोष ही घोष व्याप्त तो हो रहा था उस समय में धूली के ऐसे जाल छा गए थे कि समस्त दैत्यों के सैनिक इस धूली ऐसी समाक्रांत हो गए थे अर्थात सभी धूलि से भर गए थे अतएव इता से उसकी संख्या भी परिभावित थी उस सेना में बहुत प्रकार की ध्वजाए थी जो मीन तथा व्याल आदि से चित्रित हो रही थी वे सभी सेनाएं उस धूलि से परिपूर्ण जाल में महोदधी में मत्स्यों के तुल्य चल रही थी जिस समय में इतनी विशाल सेनाएं धावा करने के लिए ललिता देवी के सैनिक की ओर आ रही थी सभी देवगण शक्तियों के भंग की शंका से डर गए थे वे करंग जिनमें प्रमुख था पांचों सेनापति गण बहुत ही उद्धत थे उन्होंने सर्पिणी नाम वाली एक महती माया को उस समर स्थल में किया था उनके द्वारा उठी हुई वह दुष्टा रण शांति सर्पिणी धूम्रवर्ण की थी उसके होठ भी धूम्रवर्ण के ही थे और धूम्र ही उसके पयोधर थे वह महासागर के ही तुल्य अत्यंत गंभीर कुहर उदर वाली थी वह रण में मन को भयभीत करती हुई ही शक्तियों के आगे चली थी वह बहुत से सर्पों के भूषण वाली दूसरी कदरू के ही समान थी और बहुत ही दुष्टा थी वह माया से परिपूर्ण सर्पों के जनन का स्थान थी सेनापतियों के नासिर में महितल को वेलित करती हुई वह जा रही थी उसका महान घोर शब्द था जिसको वह कर रही थी और प्राय उसने उस चक्र को वेलित सा कर दिया था वे पांचों सेनापति भी पंचत्व के ही कामुक थे और वे करंक आदि सब बहुत ही दुरात्मा थे उसी भांति से माया के साथ पूर्व में सब असुरेंद्र अजीत हो रहे थे इसके उपरांत उन शक्तियों का और देव देवद्रोहियों का युद्ध प्रवृत्त हुआ था वे परस्पर में सभी वीरों की भाषा में घने क्रोध को प्रोत्साहन दे रहे थे उस समय में अत्यधिक संकुलता थी और परस्पर में भी एक दूसरे का ज्ञान नहीं हो रहा था दानवगण और शक्तियों ने अपने अपने करों में हथियार ग्रहण करके मार की थी परस्पर में जो आयुधों का संगठन हो रहा था उस रगड़ से आँच निकल रही थी समस्त दिशाएं उन आयुधों की टक्कर से समुत्पन्न अग्नि के स्रोत से प्रचन्न हो गई थी उस युद्ध में इतना रुधिरपात हुआ था कि उसकी नदियाँ बह निकली थी और उसमें हाथी भी छिप गए थे मांस का तो इतना विशाल कीच हो गया था कि उसमें रथों का मंडल गति हो गया था वह युद्ध स्थल रुधिर स्त्राव से पूर्ण था उसमें जो केशों का जाल था वह शैवाल के ही सदृश दिखाई दे रहा था वह युद्ध स्थल अतीब निष्ठुर एवं विध्वंस समन्वित था वहाँ पर जो सैनिकों का सिंहनाद हो रहा था उससे वह बहुत ही भयावह हो रहा था उस समय जब की शक्तियों का और असुरों का घोर संग्राम प्रवृत्त हुआ था तो वह बहुत ही तुमुल था और राक्षसियों को तृप्ति प्रदान करने वाला था उस समय घोर जब अंधकार छाया हुआ था और शस्त्रधारियों के शरों से निरंतर दैत्यों के कंठों से रुधिर निकल रहा था इसके अनंतर अपने दल को लेकर पांचों सेनापतियों के द्वारा प्रेरित हुई सर्पिणी ने प्राय शरीर से श्रीपों का स्रजन किया था वे सब सर्प भी तक्षक और करकोटक के से संदृश थे तथा वासुकी सर्प के समान कांति वाले थे उनके वर्ण और शरीर भी अनेक वर्ण के थे तथा नाना भांति की दृष्टि से भयानक थे अनेक प्रकार के विषों की ज्वाला से तीनों लोगों को निर्दग्ध कर देने वाले थे वह विष भी कितने ही प्रकार का था दारद, दारदाप कालकूट सौराष्ट्र, घोर विष तथा ब्रह्मपुत्र विष था शौकली के विष एवं अन्य भी कई प्रकार के विष उनके प्रतिपन्न थे ये सभी तरह के विष उस सर्पिणी के शरीर से निकल रहे थे जो की सर्प उस समय में समुत्पन्न हुए थे उन सर्पों के मुख ऐसे थे जिनमें बहुत ही चंचल दो जीवे लपलपा रही थीं और वे विषो को उस शक्तियों की सेना में फैला रहे थे उन सर्पों के दो दो मुख धूम्रवर्ण के थे और वे सर्प बहुत ही अधिक भयंकर थे उस के दोनों नेत्रों से वे समुथित हुए थे और महान क्रोध से दीपित थे उन सर्पों के पीत वर्ण थे तथा तीन तीन फर्ण थे उनकी दाड़ों से उनके मुख बहुत ही विकट थे उस सर्पणी के कानों के कुहरों से करोड़ों ही सर्प उत्थित हो गए थे वे आगे और पूछो में फड़ों से समन्वित मुखों को धारण करने वाले थे और नीले शरीर वाले उस सर्पणी के सर्प हुए थे और अन्य अन्य वर्ण तथा बल से युक्त चार मुखों वाले चार पदों वाले उस सर्पणी के नासिका के विवर से अत्यंत उग्र कांति वाले उद्घत हो गए थे लंबे महासर्प ऐसी समावृत स्थूल पयोधरों से और उसकी नाभी के कुंड से बहुत से रक्त वर्ण वाले तथा भयानक उत्पन्न हुए थे जो सर्फ हाला को अपने मुखों से बहा रहे थे ऐसे हो गए थे वे सब उस शक्तियों की सेना के सैनिकों का दर्शन कर रहे थे तथा विषों की अग्नियों से दहन कर रहे थे वे अपने भोग के पाशों से सैनिकों को बांध रहे थे और फणों के मंडलों से निहानन भी कर रहे थे ये ललिता की सेना को अत्यंत ही समाकुल कर रहे थे यद्यपि वे शक्तियों के शस्त्रों के द्वारा जो करोड़ों ही थे बारंबार काटे भी जा रहे थे तो भी काम कर रहे थे वे ऊपर ऊपर में सपिंड प्रवी सर्पी बढ़ रहे थे उनमें बहुत से सर्प नष्ट हो जाया करते हैं तथापि वे पुनः समुत्पन्न हो जाते हैं और दूसरे भी पैदा हो जाया करते हैं जब एक के नाश का समय होता है तो अन्य बहुत से पैदा हो जाया करते हैं कारण यही था कि जो मूल भूता मूलभूत थी जिससे वे सब पैदा होते थे वे नष्ट नहीं होती है अतः उससे बराबर सर्प समुत्पन्न होते चले जाते थे इसीलिए उसके शरीर से समुत्पन्न सर्पों के नाश होने पर भी दूसरे अन्य सर्पों की समुत्पत्ति हो जाया करती थी उनके विषाग्नि से शक्तियों की सेनाओं के शरीर दाह्यमान हो रहे थे और रण में वे दुख से विप्लुत थे उन भोगियों के द्वारा शक्तियों के चक्र किंकर्तव्य विमू से हो गए थे उन पांचों दानवों ने बहुत तरह का पराक्रम किया था। वे से युक्त एक रथ पर समास्थित था। उसने अपने चक्र के द्वारा जिसकी बहुत ही अधिक तीक्ष्ण धार थी शक्ति सेना का मर्दन किया था और एक अन्य वज्रद नामक भंडासुर का सेनापति था वज्रवान के अभिधात के द्वारा उष्ण से उसने रण किया था इसके पश्चात वज्रमुख एक अधिक बड़े चक्री पर संवस्थित था वह समारोह करके भाले की धाराओं से वह शक्तियों की सेना का मर्दन करता था एक अन्य वज्रदंत नामक सेनापति बहुत ही बलवान था दो गृदों के रथ पर वह समारूढ़ था और वाणों के द्वारा सेना का निहनन कर रहा था वे सेनापति अत्यंत दुष्ट थे और उनके द्वारा युद्ध में सेना को प्रोत्साहन दिया गया था